कल जो पड़े जो सिद्धांत पक्ष उस पर थोड़ा टीका नहुश्याम प्रजा तथा आत्मान स्वयं अकुरुत श्रुतिया ये एवं उपाधर नोपाद अपेक्षा नवाच्यम यदि सिद्धांत एक ऋषि कहता है एको आम बहुश्याम प्रजा मैं एक मही बहुत हो जाऊ बोल रहा है और आत्मान स्वयं अकुरुत ऐसा दूसरे जगहों में इस तरह से आया हुआ है इसे लगता है आत्मा स्वयं उपादान आत्मा ने ये उपादन क्यों मान रहे हो? ऐसे एक देशी ने कहा पूर्व पक्षी क्यों कहो वेदादर व्यावहारिक घटाधि परिणाम परिणाम उपादन वक्तव्य कहते वेदाधि व्यावहारिक घटादिक समान परिणाम वाले हैं इसलिए उनका कोई कारण जो भी होगा वो परिणामी उत्पादन कारण होना चाहिए ना और आपका आत्मा परिणामी नहीं है नत्मा तथा तो आत्मा ऐसा हो नहीं सकता तिरवयत्व अपरिणाम कहते अपरिणामी भाव है पूर्व पक्ष का भाव था अवसर सिद्धांत कहता तेदादे है परिणाम अंगीकृत्य तो, तो सिद्धांत कहता है हम भी वेदादि को परिणामी मानते हैं माया का कार्य माया परणामी है उसका सब हम ये मानते हैं तत्र अनविव्यक्त नाम रूप अवस्थम बीजभूतम अव्याकृतम इसलिए हमने क्या माना अनविव्यक्त नाम रूप अवस्था का जो बीज अवस्था है उसको अव्याकृत नाम से कहा माया नाम से प्रकृति नाम से अनेको अविद्या है जिसके बारे में श्रम ने ब्रांडिक में बताया था तर ही अव्याकृत आसीत थमा माया प्रकृति विद्या श्रुति सिद्धम प्रणाम अस्त अयस प्रणामूपाण मेह नैषदोष इत्रक मन में रक्त कह नैष दोश इत्याद्धांति आत्मूतिनाम श अवैयाकृत से आत्मीय अध्य भाषिक बोलते आत्म भूतनाम सर सर्वज्ञ जगत निर्मीते अवृद्ध कि भाषिका है वो क्या नाम रूप आत्मभूत नाम रूपान सन सर्वज्ञ जगत ऐसे करने का, उसको बोल रहे हैं आत्मभूत ऐसे क्यों कहा भाषाकार ने के ज्ञापन करने के लिए नाम रूप की अव्याकृत अवस्था हो अवस्था माया और माया कार्य ये सब कहा है आत्मा में कैसे है अध्यस्त वास्तव में आदर से नहीं है से में जैसा है, उसी प्रकार से जो है में तो वास्तविक नहीं इस बात को ज्ञापन करने के लिए भाष्यकार ने आत्मभूत तो इत्यादि शब्द का प्रयोग किया इतनी ना अनवि नाम रूप शब्द अव्याकृत आत्मी अध्यस्त परिणाम अविद्यान अविद्या, अविद्या का भी अधिष्ठान है कौन आत्म इसलिए आत्मा के अंदर परिणामी उपादान उत्पादन आएगा विवर्तोपादन होता है तय आत्मातृत्व मृषा क्योंकि वे दोनों, दोनों आत्म स्वरूप से भिन्न होने से मिथ्या है आत्म अद्वित नृत्य इसलिए आत्मा तो के अद्वितीय भाव भी का विरोध नहीं होता परिणामवाद क्या है, है? परिणाम ने उपादान समसत्ता को अन्यता भाव नंबर में उपादान समसत्ता को अन्यता भाविद विष सम उपादान की विषम सत्ता अन्यथा भाव है और विवर्त इदानी घटाली स्वीत अब यह कहना चाह रहे हैं घटादियों में भी वास्तव में विवर्तवाद ही है। सारा संसारी विवर्त कहीं भी वास्तव परिणाम है नहीं जो आप कहते हो दूध दही, परिणाम हो गया वास्तव में वो वा है वह भाष्त यहां तक कह देंगे अंत में विवर्त और परिणाम दोनों वास्तव में पर्यायवाची। वाची इन लोगों ने फालतू का इसे भेद पैदा करने की चेष्टा किया है परिणाम कहो विवर्त कहो पर्याय कह दिया देखिए बताऊंगा सारी बात कैसे कैसे नामा, नामा, धन्यो धन्यो इति परिणाम सिद्ध आरंभाण न्याय आरंभाण ब्रह्म सूत्र का अधिकरण है पांच नंबर टिप्पण में देखिए अन्यतम आरम्भ शब्द आदि ब्रह्मसूत्र दो एक चौदह इस अधिकरण में जो विचार है उसके आधार पर हम कह रहे हैं ब्रह्मसूत्र दो एक चौदह के भाष्य के आधार पर ऐसा बोला जा रहा है विकारे आत्मकृत परिणाम अविकार में भी वास्तव में क्या स्थिति है एक और ब्रह्मसूत्र बता दिया आत्मकृत परिणाम सूत्र <kohan> में क्या का है वो नंबर परिणाम शब्द प्रयोग कारण कई विकास प्रयोग कर दिया विवर्त प्रयोग किया कई परिणाम शब्द प्रयोग किया सब जगह दृष्टांत एक जैसा ले लिया तो उसे ज्ञापन होता है परिणाम और विवर्त दोनों पर्यावी है क्या अन्य जो आपका अनन्यत्व अन्य में किया है। और में कर दिया। स्वयं में कर्मत्व ले लो और स्वयं अकुरता में कथ पुन पूर्व सिद्ध सत कर्तृत्व क्रियमाण शक्यम संपयि परिणाम ब्रूम पूर्व सिद्ध जो है पहले से विद्यमस्तु कर्तृत्व व्यवस्थित है वह क्रियमाण होकर के कैसे परिणाम को प्राप्त हो सकता है अयस पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष ब्रूम पूर्व सिद्धों सन्नात्मा पूर्व यदि भी आत्मा स्वूप सिद्ध है फिर सिद्ध दो सन आत्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमया मास ये ना विशेष रूपेण रूप से परिणाम को प्राप्त होता है ये आत्मा ऐसे कह दिया इति इत्यादि भाष्य है उसे ज्ञापन हो रहा है तो कहीं परिणाम भी बोल दिया आत्मा का परिणाम जगत है कल आत्मा का वर्त जगत है ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग बात इसका मतलब शब्द में भेद है इन में दोनों में भेद है अर्थ में नहीं पर्यावरण हो रहा है और क्या, -क्या हो रहा है इति असत पदार्थ उपादन कारण नहीं हो सकता यह बात निश्चित कर दिया गया है माया तो सहाय मात्र अभिप्रेत्य और माया केवल सहायक मात्र में शब्द कर दिया उमा सहाय उहाय यही आप बता रहे माया तो सहाय मात्र कि एक और सूत्र आत्मनिच्छय विचित्राश्च ही इति। एक सूत्र है दो एक अट्ठाइस ये ब्रह्म। सूत्र नया अथवा अभी रमि स्वरूप अनुपमर्देन एवं अनेक सृष्टि से इस विषय में विवादबद्ध करो यह दिमाग जाकर शंका मत करो एक में ब्रह्म का स्वरूप कुछ भी भी फरक न होते हुए वह ब्रह्म अनेक आकार को कैसे प्राप्त कर गया ऐसा पासंग मत करो मायावी में कोई अंतर पड़ रहा है क्या माया तो जैसा है वैसा ही है। लेकिन दुनिया आकार कर, खड़ा करके दिखा देता है और ऐसे भी मायावी तो हिलता भी नहीं है आजकल के जो मायावी जो होते हैं म्यूजिशियन थोड़ा इधर उधर घूमते हैं स्टेज पर कुछ कुछ करते हैं जो असली मायावी होता है मन से जैसे जैसे वो सोचते जाएगा वैसे वैसे दृश्य बनते रहता और आप देखते रहते हैं यही दृष्टान है भाषिकार मांडव्य परिषद में ठाकना ना वहां पर मायावी राजा के सामने आके बोला मैं आपको माया दिखाता और बैठ गया कुर्सी दिया गया बैठ गया बैठ गया बंद कर दिया और संकल्प कर दे गया कि एकदम एक धागा फेंका ऐसे लिखा है धागा फेंक दिया और धागा एकदम सरलोक के लिए सीढ़ी जैसे खड़ा हो गया ऊपर से देवता उतर आया और राजा को कहा अपने सैनिक के साथ आइए और राजा सैनिक के साथ चला गया राजा वहीं बैठा है और क्या दिख रहा खुद जा रहा है ऐसे दिख रहा है बस माये वही तो बैठा हुआ है दिखाई दे रहा है जैसे वह मायावी में किंच विकार थोड़ा सा मात्र मनुष्य है, तो तो है। साधारण अल्प शक्तिमान अल्पज्ञ वो ऐसा कर दिखा सकता है तो भ्रम तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान उसमें क्यों नहीं हो सकता कई मृतिक लगाना चाहता अधिकार देखिए मरते नहीं अनेका पट्टे अनेका भी क्या है आपके स्वरूप में कोई फर्क पड़ा आप तो वैसे के वैसे हैं सोने से पहले जो थे जगने के बाद भी वैसे के वैसे कोई अंतर नहीं पड़ता गधा बन के तो गधे बन जगते हैं आदमी सोया तो आदमी बन जगता ही नहीं फर्क पड़ता है कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा आप सहते वैसे आप देख जाते वही वही संस्कार, चीज़ चलते, नहीं है में विचित्र सारा चीज़ तथा न रथ रोगा इत्यादि लोके मायाव्या स्वरूप अनुमर्देन विचित्र हस्तस्वारी सृष्टियो दृश्य तथा तो एक विभ्रमणी स्वरूप अनुभवर्धनी वनेकाकारष्यकार ने उस सूत्र में स्पष्ट जैसे बोला है उसके आधार पर यहाँ पर भी भाष्यकार बोल रहे हैं अब अथवा इत्यादि से अथवा यहां मायावी निरुपादान आत्मा आत्मा आकाशेन गी जैसा कोई विज्ञानवान मायावी है बुद्धिमान मायावी है कोई उपाधानकार नहीं उसके पास है क्या कुछ कुछ भी नहीं असली मायावी के पास कुछ नहीं होता वो आया मंत्र शक्ति है ना उसको को कोई झंडा फंडा पत्थर वत्थर कोई जरूरत थोड़ी डिब्बा डुब्बा कोई जरूरत नहीं ये सब नकली मायावी लोग हैं ज्यादा विशेष मंत्र सिद्धि नहीं है शुद्ध तंत्र मंत्र कर लिए हैं कुछ चाहिए वो लकड़ी रखेंगे वो लकड़ी पे वो। अंजन लगा रखे उसको घुमाएंगे सबके सामने और डिब्बा है ये वो रखते हैं सारा अंतरम सटर सामान रख कर उसे करके दिखाते हैं को, कोई चीज के साधन की जरूरत नहीं है, है ना का उपादान कारण की जरूरत कोई कर निरुपादन एवं आतन में वन तत्व का सेना अपने आप को स्व से भिन्न कारण स्व व्यतिरिक्त उपादान रहित एक स्वयं से भिन्न वस्तु को दिखा देता है त्मभिन्न आकाश आदि के द्वारा जाते हुए अपने आप को दिखा देता है ठीक उसी प्रकार से तथा तो सर्वज्ञ देव ब्रह्म, है। ब्रह्म। माया शक्ति को लेकर के सर्वशक्ति महामाया आत्मनमे वत्मतरण जगद्रूप निर्मिमित युक्त युक्त है ये संशयों के सवाल नहीं क्योंकि देव कैसा है सर्वे सर्वशक्तिमान है, महा मायावी है वो तो अपने आप को बिना कोई बाह्य साधनों का स्वयं को स्व से भिन्न जगद आकार ऋण है एक नंबर पहला पंक्ति जो दुकान आत्मा का मतलब क्या आत्म आप तो कैसा दिखा रहा है वो स्वयं से भिन्नत्व ने जगत को दिखा दिया ये चमत्कार सती कार्य इस प्रकार जब निष्कर्ष सिंह गया तो जितने लोग हैं ऐसे बोलने वाले तो उनके सारे पक्ष की प्रसक्ति नहीं है और अनया से खंडन हो गया ऐसे समझ लो इस पर देखो इंद्र माया भी पूर्व रूपये माया ही अन्य दवदी कित्ये प्रजायाचाण विकारुणाम अग्नि इसमें सम्मति है समझो एवं इत्यादि सतएव आत्म कार्यकारेण अवस्थान अंगीकारा निर्हेतुकमें उत्पतिदावादीनासत कार्योत्पयायि उभयम्यसती शून्यवादी पक्ष आदिशत सदैव कार्य उत्पति पर अवस्थान ही हमारे सिद्धांत है निर्तुक कार्य उत्पन्न होता है ऐसे स्वभाववादी चार वक कहते हैं जो वो गलत है असत्य कार्य उत्पन्न होता है माना असत्य है कौन कार्य असत था पहले अवसर उत्पन्न हो गया ऐसे महत्व नहीं है ऐसी वैशिष्टिक निवांसक उनका भी खंडन हो गया दोनों असत है कार्य भी असत कारण भी असत बोलने वाले शून्यवादी भी खंडन हो गया और आदि कार्य जो विद्यमान लेसा जो बोलने वाले जो सांख्य योगी उनका खंडन हो गया समझो तथा दध्यादि के नाम दुग्धाद्यन्वेषण न्या दोष उनमें थोड़ा थोड़ा दोष बता रहे देखिए में क्या पक्ष कारे तो है मिट्टी लाओ मोर से दही बना लो असत से उत्पन्न हो जाएगा ना वही करें असत कारण पक्ष में दधिया दधी को चाहने वाला पुरुष दुग्धाई का अन्वेषण करता है जो वो उचित नहीं है न सियाई के दोषा असत् पक्ष मान लो कार्य सत्यु कार्य असत है जो उनके मन में क्या होगा असत कार्य पक्ष है तो असत असत्ता पत्ती उत्पत्ति प्रसंगाण आदि से भी फिर कुछ ना होने लग जाएगा परिणाम वाले पूर्वेव कारण सत्थ कुदि कारक व्यापार यदि परिणाम वाले पूछते हैं पहले से है या नहीं यदि पहले से है कहोगे फिर कुड़ाल आदि बीच में क्यों व्यापार कर रहे हैं मेहनत क्यों करने की क्या जरुरत है विजमान है वो पहले से मिट्टी में घड़ा है वो घड़े से पानी लिया फिर कुड़ाल की क्या जरूरत है मिट्टी में घड़ा है मिट्टी में घड़ा है ना मिट्टी उठाओ हाथ में उसमें घड़ा है उसे पानी लाओ ला नहीं सकती इसलिए पहले से ही वो है ये कहने करके परिणामवाद कहने वाला भी गलत है और पूर्व में वो कारणी सत्या कुड़ालाक कार व्यापार व्यर्थ्यम पूर्व में सत्य नहीं है फिर कारण से अवस्थान्तर आपत्ति लक्षण कारण ही का परिणाम अवस्था को प्राप्त हो गई है ऐसे जो परिणामवाद वाले हैं वो भी नहीं घटेगा क्योंकि है ऐसा करो उत्पत्ति अनंतर असत हो गया हो तो व्यवहार से बिखर व्यवहार योग्य नहीं रहेगा उत्पन्न होते वक्त तो सत्य था उत्पन्न होने के बाद वो असत हो गया ने बच्चा पैदा होने का सत्य और पैदा होने पर मर गया और फिर व्यवहार रहेगा क्यों बचा तो वैसे ही तो बारा तो भी कार्य नहीं रहेगा यद्वा और उभय पक्षों के विवर्तवाद से अंगीकार परिणामवादी पक्ष अंगीकार पर लक्षण दोषो भवे यदि कोई कह सकता है परिणामवाद को भी बीच में अपने स्वीकार ले पर्यावाची कह करके फिर तो जो वाली के पक्ष में दोष है आप दोष आ जाएगा ऐसे भी कोई कहे तो नहीं, नहीं हमारे, हमारे मत में नहीं आ सकता क्योंकि जो है वर्तवाद सेना परिग्रहणा पक्षांतर से दोष सूचना क्योंकि मुख्य रूप में हमारा मत विवर्तवाद स्वीकार होता है पक्षांतर जो कहा हुआ है वह दोषयुक्त है और यह आदिश दूसरे लोग बोल रहे हैं वह परिणाम माध्यम स्वीकार नहीं करते हमारे मत में विवर्त का पर्यावर परिणाम का मतलब क्या उपादान विषम सत्ता ही परिणाम उपादान विषम सत्ता ही विवर्त है उपादान विषम सत्ता ही परिणाम है हमारे यहाँ और वो लोग कहते हैं परिणाम को उपादान सम सत्ता आपत्ति है वो हमारा परिणामवाद का परिणाम का लक्षण नहीं है इसलिए उनका परिणामवाद हमें स्वीकार कर लिया या आपत्ति नहीं दे सकते तो उनके यहाँ मत तो परिणाम शब्द का लक्षण है और हमारे यहां परिणाम का लक्षण है दोनों भिन्न भिन्न है दो सूराज अद्वितीय आत्मना तद विपरीत प्रपंचा कार्य विदायन भूष्यमित श्रुतिया विवर्तवाद से परिग्रह श्रुति जो हमने उदाहरण किया उसमें विवर्तवाद ही परिग्रह हुआ है इसलिए वही हमारे द्वारा मान्य है और अन्य जितने भी मध है श्रुति बाहि है अतिवस निराकृत है ऐसा समझनी चाहिए इस तरह से बीच थोड़ा शास्त्रार्थ करने के बाद लौटते हैं मंत्रार्थ में कौन से लोगों को सृष्टि किया कान लोका न सर्जता इत्यार मरम आप इधी अम्भो मरीचिर मरम आपका देखने तैत प्रतिशत दिया ना कैसे पैदा किया भगवान ने आकाश आदि क्रमेण अंडम उत्पाद आकाश आदि क्रम से अंडम ने ब्रह्मांड को पैदा दिया प्रकट कर दिया वो को भी चार भाव बांट दिया अंब मरम आप आकाश आदि क्रमेण अंडम उत्पाद्य अंब प्रभृ लोकान असल था अंब प्रभिन को सृष्टि किया मैंने आत्मा से अपंचीकृत पंचभूत पहले अपंचीकृत पंचभूत आकाश वायु अग्नि जल फिर उनका पंचिकरण हुआ मिश्र हो गया वो तो पंचिकरण के बाद स्थूल भूत बन गए उन स्थूल भूतों से ब्रह्मांड खड़ा हुआ उस ब्रह्मांड में उन स्थूल भूतों से विभिन्न लोगों को प्रकट कर दिया और उन स्थूल भूतों से उन लोगों के अंदर देवता को पदा करेगा इंद्रियों को पदा करेगा शरीर को बनाएगा क्रं सारा चीज बनाएगा नजरियर स्वयं एव श्रुति अम्बस क्या है मरीची शब्द गर्द क्या है मरा शब्द गर्द क्या आप शब्द गर्द क्या है इस बात को स्वयं ही श्रुति व्याख्या करके बता रही है अब अंब कर क्या है जो आधो लोग है ओपर वाला वही अंब शब्द वाच्य लोग का ऊपर मैंने कहाण दिवम दूलोका सो अंब बारणा अंब शब्द वाचे क्यों भरणा अंबा भरणा जल का भरण करने से उनको अंबश प्रस्ताव ये लोका, देखो महरादेवलोका महरादेव लोका योक आश्र दुलोक ते सर्वे अंबशब्द्य वृष्टंबस तत् जल जब वर्षा जो होती है वर्षा का जल कहाँ है ऊपर है बादल के रूप उससे ऊपर सूक्ष्म रहता है नीचे आते आते थोड़ा स्थूल वाष्प जब बनता है यहाँ का बहुत ऊंचा चल जाता वाश्प। वाश्प है वाष्प फिर वो तो वाष्प बादल रूप में आते वो ठंडक होता है यहाँ गर्मी ऊपर गर्म बीच में ठंडा हो जाता है तब वो बादल बनता है अरे बादल देखो बर्फ है तो वो गिरते दिखते हैं, टुकड़े टुकड़े बर्फ का टुकड़ा बादल ऐसे हो जाता है जैसे बर्फ फैक्ट्री में नहीं बनते कई बार घनी बादलों के पीछे एरोप्लेन भी जाता खतरा वो तो बहुत तो नहीं कैंसिल कर देते हैं साधारण है। बादल है घड़ीबूत नहीं हुआ है हार्डनेस नहीं आया उसको पता लग जाते हैं मशीन लगे हुआ है उसके हजार किलोमीटर आगे तक सब देख लेता है मशीन पता लगाते रहता है सब पता लेता उसी हिसाब से उ जाते रहते कई बार उड़ते बादल ऊपर चल जाए बादल के ऊपर सारता चल जाए सार जा। फिर नीचे ऐसे करना पड़ता जहां सख्त बादल ओले जब गिरते हैं सख्त बादल होते हैं। तभी वोले गिरते हैं। तो वहां से आने से पहले बोले पिघल भी नहीं पाया हुआ पूरा पानी रे ना हो नहीं सकता इतनी हार थी तो उसने उसको अंबस नाम रख दिया ऐसे और प्रतिष्ठा आश्रय नाम से समस्त तो का जो जो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा आश्रय यह ऐसे अंतरिक्ष तरीचय दुलोक से नीचे जो है लोग वह मरीच अरे एक ही एक है अंतरिक्ष लोग कैसे बोल रहे हो मरीच यहा एकोपी अनेक स्थान भेद प्राक बहुवचन भाग मरीच भी वह बहुत स्थानों वाला अनेक स्थान भेद के कारण से उनको मरीचय करके बहुवचन प्रयोग कर दिया इसका तात्पर्य क्या है देखो तीसरे पंक्ति यानगिरी मरीची शब्द है ना सूर्य किरण सम्बंधार अंतरिक्ष लोक संक्षित मरीची शब्द से सूर्य के किरणों का संबंध लक्षित किया गया है ऐसे असैव अंतरिक्ष लोग भी मर के संबंध प्रदेश अलग अलग है सूर्य के किरण एक है सूर्य किरण तो अनंत है और प्रत्येक किरण संबंध अंतरिक्ष देश अलग मान लो एक का किरण का ये अंतरिक्ष है ये कि दूसरे किरण का अंतरिक्ष है तीसरे किरण का अंतरिक्ष है इस तरह से अंतरिक्ष अनंत हो जाए वह एक किरण रूपी उपाधि भेद से अनंत हो गया आते सूर्य किरना है ना, ना। अंतरिक्ष के माध्यम से लक्षकगत तो बहुत मरीची हमारे लक्ष्य बने हुए तो तत्कृतम बाहुल्य जैसे गंगाया घोषित लक्ष्यकत स्त्री लक्षकगत स्त्री को ले लिया फिर तो घोषणायाम गया? क्यों लक्ष्य लग, क्या है वह गंगा से तट तट क्या है पुलिंग है ना घोषणा के, के अधीन होकर तो गंगा। के गंगा। है गंगा प्रो कर गया तट का लक्ष्य कौन है गंगा तट का लक्ष्य गंगा वो है स्त्रीलिंग इसलिए गंगा स्त्री प्रयोग उसी यहां पर भी लक्ष्य मरीचिया वो है बहुत अत अंतरिक्ष को बहुत बहुचन में प्रयोग कर दिया मरीची रश्मि भी बिरवाचन भाग रश्मियों के संबंध के कारण से भोजन भागी हो गया है, ऐसा समझो। पृथ्वी मरो मर किस लोग का नाम है इस पृथ्वी का नाम ही मरा है मरियंत अश्विन भूतानी जिसमें समस्त भूत मरते हैं इसलिए इनका नाम मर इस लोक का नाम मरता जो पृथ्वी के नीचे हैं इन सब लोगों का नाम जल से कभी आप उच्चन थी आपनोतिर लोक एक तो ये आपनोती आप धातु ले लो अत जल का दोनों पक्ष आता है ना आप शब्द जल का वाचक है अंबाशब्द जल का वाचक है तब कहते हैं एक प्रश्न यह है आप न होते व्याप्ति संबंधा व्याप्ति संबंध को लेकर के हम यद्यपि यदि सारे लोग तो कर हैं अब अब अम्भो तो माप है फिर जल भी जल की बाहुल्यता को लेते हुए हम सभी को जल के नाम वाचक शब्दों से ही संज्ञा दे दिया है ऐसे जल प्रदान हो गया क्योंकि सकल लोकों की उत्पत्ति क्यों हुई है जीवों के कर्म भोग के लिए जीवों के कर्म का, का आधार क्या है जल जल से संकल्प होता है जल के बिना संकल्प नहीं होता संकल्प होता है जल से जल हाथ में लेके संकल्प और संकल्प की वैसे कर्म फल भोग हुआ ठीक है नहीं। संकल्प की वैसे कर्म फल मिलेगा अफल भोग के लिए भोग हुआ, तो लोगों का मूल कारण कौन है जल मिलेगा और जो शरीर आदि भी आप देखोगे ना इसमें भी जलांशील ज्यादा है देखने में इतना लंबा चौड़ा शरीर है ठीक वजन कर लो आप अपने शरीर का कितना किलो होता है, है? 70 किलो 80 किलो है ना 60 किलो और भसम कर दो कितना बचता है दो किलो बाकी क्या था भे जल था जलमय शरीर है ये प्रधान यही 80 किलो आप बोल रहे हो उसमें केवल 5 किलो है अन्य पदार्थ 75 किलो जल अ जल प्रदान सब कुछ है जीवन में भी देख लीजिए जल प्रदान। दो दिन विजय ना आ टैंक खाली हो जाए तो हाहाकार मच जाती है जल प्रदान है ना जीवन परेशान हो जाते है पानी नहीं पानी नहीं, नहीं अरे गंगा तह रही है पानी नहीं पानी गंगा जी किनारे रह रहे हो पानी नहीं पानी नहीं परेशान हो रहे आश्चर्य होता है सुविधाएं ऐसी हो गई है ना इतनी पराधीन कर देते हैं गंगा जी में रहते हुए भी होता तो है यदि पंचभूत मरीचिन जला पंचभूता भाषिकार देखिए तारे हैं ये बात तो उस पर आनकार अब बाहुल्याण मरीच्यादी नाम बाहुल्या दृष्टि पहले में जल बाहुल्यात अंत वाले में जल बाहुल्यात बीच में तो जलवाचक नहीं है ना मरिची शब्द को किरण वाचक है जल का पर्याय तो है नहीं इसलिए मरीची बाहुल्या दर्शक है। मरण में भी जल का वाचक तो है नहीं वहां मृत्यु बाहुल्यात सब में बाहुल्या अब बाहुल्यात किरण बाहुल्यात मृत्यु बाहुल्यात ऐसे वजह से इन नामों को रखा गया दृष्टव्य अब नाविर भी मरीचियारित्य द्रष्टव्य यहां अब आंबादी शब्द लक्षकते हैं और अब शब्द का भाषा आपने कह लिया आप शब्द का जनतावाचिक नहीं मान रहे आपको है से को। ना नमत्वन अब न इति परिहार मानना पड़ेगा इन पिहार अनुपत्तेच इस मड़गे सब्जग उपलक्षा मेपि उपरीतरलोका आगत अंब एव अस्मा साक्षाप्य है नो भूता अस्मदृष्ट अबाह्यम उपृतलोका ऊर्द्वलोकानामी प्राण्यपेक्षायाद मुख्य हेतु है ऊर्द्वलोकगामी प्राणियों के ऊर्द्वलोकगाम होते हैं जिन्होंने कर्म उपासना किया है और कर्म उपासना जल से होती है अति जल प्रधानता है उनके दृष्टिकोण से ऊर्ज लोकग्रामी प्राणीपेक्ष लोक प्राणीना प्राणेश बाहुल्योक्त है बहुवीर आप्यंते अधोलोकेश कर्तिक आप बाहुल्य प्राप्ति की बहुलता को लेकर के भी वहाँ कह दिया जा रहा है प्रतिव्याम अतिशीघ्र मरणा तस्या तथा बाहुल्यम अंतरिक्ष तो मरीजी बाहुल्य प्रसिद्धम इस तरह से सभी बाहुल्यताओं को समझ के यहाँ अर्थों को घटा लेना चाहिए इस में अगले मंत्र का मंत्रिका पौधरणिका बहुत सुंदर है आत्मय यहाँ से आरंभ करके यह जो आत्मज्ञान है आत्मज्ञान के द्वारा इस संसारी को मोक्ष देना ही अभिष्ट है संसारी मोची तव्य निरक्षित संसारी को मुक्त कराने के लिए ये बात कही गई है कहना चाह रहे हैं ऐसा समझ में आता है असंसारी नो मोक्ष जो असंसारी है उस तो मोक्ष की जरूरत क्या रह जाती है संसार से अधिकरण लोका और संसार तभी मानी जाएगी जब संसरण के अधिकरण लोग अनेक हों संसरण ही न हो तो संसार क्या आगे रह जाए तो संसार क्या है अरे हाँ आवे जावे इधर उधर अनेक मकान है, आश्रम, आश्रम इधर है।, है? है तो आप आ रहे जा रहे एक, एक हो तो संसार में कुछ होता ही नहीं तो गां जाते किसके पास आते जाते ज्यादा जाना होता क्या अनेक घर मकान अनेक आश्रम वासन सब कुछ अनेक जगह अनेक देश अनेक राज्य जैसे पृथ्वी पर है जैसे घूमते फिरते हो वैसे अनेक लोग भी है घूमने फिरने के लिए ऐसा न होता तो संसरण ही नहीं होता ये संसरण के अधिकरण रूप लोक मान्य पड़ेंगे संसारण अधिकरण लोकांश तद उपाधि तो लिंग शरीर और उसके उपाधि को क्या है लिंग शरीर तद अभिमान देवांश और उनके अभिमानी देवताओं को बताना पड़ेगा और उसका तद अभिमानी नद भोक्तार मंत्र दे, और इनका भी अभिमानी कोई भोक्ता ना हो तो सब ही हो जाता है तस सर्वस्य सृष्टि में इसलिए ये सारा सृष्टि को अयम आवशत अयम ग्रंथेन आवशतन के ग्रंथ के कथन, कथन करने के बाद उनके पालयत्री देवताओं का सृष्टि कथन करने के लिए यह अगला मंत्र आरंभ होता है तथा पालयत्री देवता सृष्टि उक्ति व्याजन समि स्थूल शरस समि लिंग शरीर तदिमानी नाम देवान सृष्टिम आर दे समी स्थल शरीर समी लिंग शरीर और उसकी अभिमानी इन सभी देवता सृष्टि का कथन करने के लिए तीसरा और चौथा मंत्र आरंभ होता है लोका सृजायति सृजा पुरुषम पुरुष अमूर्यत उसने फिर विचार किया चला था ये लोग तो मैंने पैदा कर दिया बन गए ठीक है किंतु टिकेंगे कैसे कोई चीज बना दो और वो तो एक तो तो बार करने वाला है तो क्या होगा खराब हो जाएगा सर आपने बढ़िया बगीचा लगा दिया पेड़ लगा दिए सब बहुत बढ़िया तो देखने वाला ना हो कोई पानी देने वाला नहीं गुड़ाई करने वाला नहीं खाद देने वाला नहीं दवा छी नहीं कोई फल लग जाए उसको रक्षा करने वाला कोई वहां खड़ा नहीं तो क्या होएगा? कुछ बचेगा सर साहब नष्ट हो जाए पानी नहीं सो जाएगा, मर जाएगा सारा पे उसी प्रकार सारे लोग भी नष्ट हो जाएंगे इनको देखभाल करने वाला कोई ना हो और इसको देखभाल करने वाले भी ऐसे ऑर्डनरी आदमियों से तो बस की बात है ही नहीं है क्या साधारण आदमी कैसे संभालेगा इसको नहीं संभाल सकता इसके लिए क्या करना पड़ेगा विशिष्ट सामर्थ्य वालों को पैदा करना पड़ेगा ऐसे होता है ना आप सन संभालने पता तो क्या करेंगे गार्ड को बुलाएंगे गार्ड गार्ड होते तो गार्ड को वो भी आते भले साधारण लाठी वाले उनसे भी संभलेगा नहीं तो बंदूक वाला गार्ड भी रखना पड़ेगा बैंकों में होते ना बंदूक वाला गार्ड खड़ा रहता है उसे भी नहीं संभलेगा एक दो गार्ड काम चलेगा बहुत ऐसे ये भी, तो ये भी है साधारण लोग एक दो देवता से थोड़ा संभालेगा? इसके भी गार्ड जो विशिष्ट सामर्थ्य वाले होंगे और एक दो से नहीं बहुत सारे देवताओं रुपया जाता तैतीस करोड़ देवता है जो संभाल रहे हैं करोड़ लोगों देवता हैं को है उनमें से मुख्य दस ग्यारह जो इस छोटा शरीर की रक्षा करने वाला देवताओं का सृष्टि करूंगा देवता, तो करूं। देवता कहा जा जाएंगे कैसे टिकेंगे इस काम के लिए उसने क्या किया ऐसा विचार करके उसे जल जल जन पंच भूतों से ही एक पुरुष आकार वाला चीज को निकाल करके अवय युक्त कर दिया समुद्रित अमूर्द अवय ही संस्थापय हाथ पैर आदि अवय से बना खेती में बना देते ना पहले, खेती में क्या करते हैं, पक्षीवर न खाए घास बना दे अरे काला घड़ा डाल देती बना जोड़ होंग होंगर कुछ है कोई क्या कोई आदमी तो है नहीं आदमी का भी आदमी का दिया कर कर जिससे कुछ ने जान नहीं था फिर एक एक, एक सब जानना पड़ा आंग डाला उसने कान फिट किया सब फिट कर दिया अमूर छेद अमूर छेद मैंने एक एक को फिटिंग करना जैसे मिट्टी का मूर्ति बनाने लिया क्या कर दे ये तो कर देना एक लकड़ी पे एक लकड़ी देते पहले और फिर उसे घास बांध देते हैं मिट्टी तर्थ तर्थ तर्थ तर्थ हैं। लगा, थोड़ा और मिट्टी डाल फिर उसमेंगे जोड़ेंगे, कहा जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे वैसे फिर एक पुरुषाकार वाला पुतला बना दिया और उस पुतले ने अवयवों को जोड़ दिया उन अवयवों में क्या वो अगला मंत्र बताएगा वो अगले मंत्र तरह के भाष्य देखिये सर्व प्राणी कर्म फलों को आदान अधिष्ठान भूतान शत्रुकाश सृष्टवा सगले प्राणियों के कर्म फल का उपारिनका ऐसा जो अधिष्ठान चार विभाव विभक्त इन लोगों को सृष्टि करने के पश्चात स ईश्वर पुनरे विक्षता वह ईश्वर पुनः यह संकल्प किया इमेन अम्ब प्रवृति मया सृष्टा ये जो है इनको मेरे तरह सृजन कर दिया गया लोकाहार परिपाल विनश्य ही हो परिपालन करने वालों के बिना इसे विनाश हो जाएंगे ऐसा चशमा देश रक्षणार्धन इसे उनकी रक्षा करने के लिए लोकपालन लोकान पालित्री नी तीर्थ को पालन करने वाले देवताओं को नू पिदर्कृय हम मैं सृजन करूं ऐसा संकल्प करूंगा अब यह नाम अनेक अर्थ था पहले तो नू वित में था और अब लू तू शब्द अर्थ में है अये विलक्षणता है यह ध्यान रखना है यहां पहले नू आया था वितर्क या नू आया तू अर्थ में यह अंतर है एवं इच्छित ऐसा इच्छन करके उसे समृष्टि लिंग शरीर समृष्टि लिंग शरीर प्रकट के एक दर्शे अभी तू शरीर बना नहीं है यह लिंग शरीर है लिंग शरीर के अंदर क्या क्या पैदा करे अवैध जोड़ेगा तस्यावितप्तस्य क्षणी निरिदेता कर्ण तं कर्णाभ्या मनो अपानं रेतसा आपहा प्रथम अध्याय का प्रथम खंड किस मंत्र के साथ पूर्णता को प्राप्त होता है तमें उस पुरुषाकार वाला जो पिंड था सूक्ष्मी सूक्ष्म शरीर जो था उसको उसने चिंतन किया लक्ष्य के लक्ष्य में रख करो ईश्वर ने अभ्य तपक माने संकल्प रूप तप चिंतन किया जैसे उसका ध्यान किया चिंतन किया तस्व मुखम निर्विधता उससे एक मुख फटके निकलाओं मुंह निकल सबसे मेरे मुंह फटा ये मुंह बन गया उसमें हो गया समझती शरीर और उसी प्रकार उसी जैसा जब अंडे से बच्चा निकलता है तो निकलेगा बिना फूटे अंडा ऐसे गोल रहता बढ़िया से और एक किनारे से क्रैक होता है क्रैक धीरे जब फिर वहीं से हवा निकलेगा हवा अंदर अपार तो बच्चा उसी जगह से बाहर निकलेगा तो धीरे से फालते जाता है बाहर जैसे अंडा फूटता है वैसे मुख फुट गया तथा अंडा। था मुख से क्या हुआ मुखाद वाक बोला हुआ सबसे पहले क्या शब्द निकला था निकला था इस भाड़ निकलाता दूसरा निकली वाक निकली वाणी वाक इंद्रिय इसलिए यहां हर जगह पहला वाला गोलक है दूसरा इंद्रिय तीसरे नंबर में देवता वाणी का देवता कौन वाचो अग्नि अग्नि हुआ, दूसरे में, तो उसके बाद ठीक दो छेद हो गए। निर्भी देताम। निर्भी देताम दो नासिका पुट का छेदन हुआ और उससे क्या निकला नासिकाध्याम प्राण घृणी या प्राण शब्द घ्राणींद्रिय प्राणाद वायु से वायु देवता प्रकट हो गया उसे अक्षणी निर्विध्यम उससे भी ऊपर अब दो आम के रूप गोल के फूट गए ये दोनों हो गए उसे क्या निकला चक्षु चक्षु इंद्रिय चक्षुष आदित्य इसका अभिमानी देवता सूर्य प्रकट हो गया कर्ण निर्विध्य दोनों कर्ण एक प्रकट हुए अहकर्णाभ्याम स्नोत्रोत्रियोत्रादिश देवता लोग प्रकट हो गयी उसका त्व चमड़े उत्पन्न हो गए पूरा चमड़ा पैदा हुआ, चमड़े से त्विंद से यह तंग मेरे निर्विध निर्विदो लोमानी लोमानी का तत्पर ही गया स्पर्श इंद्री त्विंद्री चमड़ा हुआ चमड़े में त्विंद्री हो गया और त्विंद से, तो से क्या पैदा हुआ लोब औषधि वनस्पत औषधि वनस्पतियां पैदा हो अनुन उनके अभिमानी देवता प्रकट सब कौन से प्राप्त किया हृदय निर्भय बना ये सारे उसके लास्ट में हृदय बन हृदय निर्भि देता हृदय से मन प्रकट हुआ इंद्रिय और मन से चंद्रमा उसका अभिमानी देवता प्रकट हुआ सन्नाभ्य निर्भि देता नाभ नाभ्यापान अपान वायु प्रकट हुआ पायु अपान से पायु पायु इंद्रिय पायु इंद्रिय जो पीछे वाला इंद्रिय वो इंद्रिय प्रकट हुआ और स्वाभिमानी देवता हाँ, मृत्यु देवता प्रकट हो गया शेत और गोलक के बाद उसके इंद्रिय उपस्थ इंद्रिय बोलते ना उसको लिंग तो हो गए गोलक उस गोलख में उपस्थ इंद्रिय प्रकट हुआ और स्वाभिमानी देवता रेत साप आप प्रकट हुआ आपस प्रजापति देवता कौन है प्रजापति प्रकट हो गया इस प्रकार सारे देवता ये और गोलक सारा गोलक प्रकट होते जाते हैं शरीर में में फिर गोलकों में प्रकट हुई और इंद्रियों का देवता प्रकट हुए इस प्रकार से इस लोक का संचालन करने वाले ये सारे देवता प्रकट हो जाते हैं कहेंगे सब विस्तार पर देखिए भाषा और टीकाकार लोग ऐसा विचार कर संकल्प करके अम्ब जल पंचभूतों पंच से ये जिनसे पहले उसने अम्ब प्रति प्रकृति सृष्टवान अम्ब मरी मर आप चार लोगों को प्रकट किया था उन्हीं भूतों से तेरत उनसे पुरुषा मैंने पुरुषा कारम श्रपाण्यारी मंतम समुद्रत्यात्विहा समुपादाया मृत पिंडम् यिव कुलाला हा प्रतिव्याहा अमूर्चत् वूर्चत्मान सम पिंडत्मान स्वा अवयवसंयोजने न इत्यर्था पुरुषा कारवाला पिंड को बनाया कैसे था पुरुषा कारवाला पिंडों का दे श्रपाण्यारी मंतम खोपड़ी हाँ पहर वाला था उसको समुद्रित निकाला निकाला कहां से निकाला आया, उसी प्रकार पैदा किया जिस प्रकार से करता है, मिट्टी से एक पिंड बनाता है उसी प्रकार उन भूतों से पुरुषाकार गोलक बना दिया है, मृत पृथ्वी से बना, पिंड कुथिव्या तो, का मतलब क्या? पिंडितवान पिंडाकार को प्रदान कर पिंडा पिंडाकार के लिए गोल मठोल बना दिया ऐसा नहीं स्व अवय संयोजन न उनमें अपने अपना जो जो, जो उनके अवय होते हैं उन अवय को जोड़ जाड़ करके उसका बना दिया ये